एक बार असली कातिल को भी तो शौक लगे और फिर वो कुछ गलती करे अभी तो वो बेचारे साजिद को अपने जाल में फंसाकर कर चैन की नींद सो रहा है और तभी तो हम अपनी सेफ्टी की भी गारंटी ले सकते हैं और क्या पता ऐसा करने से पुलिस टीम में जो गद्दार बैठा है वो भी निकल कर सामने आ जाए लेकिन ऐसा करने से नैना थोड़ी कन्फ्यूज हो रही थी कोई इफब नहीं है देखो एक बात तो हमें समझ में आ ही गई है कि मंजू का मर्डर करने वाला कोई बेहद शातिर कातिल है और अगर हम अभी भी सीक्रेटली काम करते रहे तो हो सकता है कि वो हमें भी मंजू की तरह ही रास्ते से हटा दे जब उसने मंजू को मार दिया तो फिर हमें मारना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन अगर हमने ये बात सबके सामने जाहिर कर दी कि हमें पता लग गया है कि मंजू का मर्डर साजिद नहीं बल्कि कोई और है तब तो उसके पास कोई रास्ता ही नहीं रहेगा मतलब अब जब पूरे पुलिस ब्रांच को इस बारे में पता रहेगा तो फिर वो किस किस को मारता फिरगा अब पूरे पुलिस ब्रांच को तो नहीं मार सकता ना ओ, अब जाकर नैना को विक्रांत की बात समझ में आई उसे विक्रांत का ये आइडिया पसंद भी आया ऐसा करना इस वक्त सही भी है। ऐसा करने से ना सिर्फ वो दोनों सेफ रहेंगे बल्कि उन्हें अन्य पुलिस वालों की मदद भी मिल जाएगी ये केस इतना बड़ा है कि इस पर सिर्फ दो लोग काम कर जल्दी सोल्व भी नहीं कर सकते इसलिए हर तरह से केस की प्रोग्रेस को अनाउंस करना फायदेमंद ही है लेकिन ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात सर को क्या कहेंगे अचानक से ही नैना के दिमाग में आया अभी तुरंत तुरंत ही किडनैपिंग के केस सॉल्व हुआ है और फिर उन्हें मंजू के मर्डर केस के बारे में कैसे बताएंगे और फिर ऊपर से जब उन्हें ये पता चलेगा कि हमने साजिद को गलत पकड़ लिया है फिर तो वो सुसाइड कर लेंगे ए, पड़ा ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सीनियर ऑफिसर के बारे में बड़ी जानकारी लेकिन हम मंजू मैडम के कतिल को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना अब सीनियर को अजीब लगेगा सिर्फ इसलिए हम मंजू के कतिल को थोड़ी ना जाने दे सकते है हमें कुछ भी करके असली मुजरिम को तो पकड़ना ही है बिल्कुल नैना विक्रांत की बात से सहमति जताते हुए कहा हमें सच्चाई को सामने लाना ही होगा और विक्रांत एक बात और है हमें मंजू मैडम के कातिल को पकड़ने के साथ ही खुद मंजू की भी जांच करनी होगी पता लगाना होगा कि आखिर वो ऐसा कौन सा काम कर रही थी जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी हाँ विक्रांत ने सीरियस होते हुए कहा मंजू मैडम के कतल का बदला लेने के लिए हमें उनके का पकड़ना ही होगा और मैं कैसे भी करके उसे सलाखों के पीछे जरूर पहुंचाऊंगा नैना ने अपना फोन बाहर निकालते हुए कहा फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए रुको मैं तुरंत ही ब्रांच को इन्फॉर्म कर देती हूँ नहीं रुको विक्रांत ने नैना का हाथ पकड़ लिया अभी जल्दबाजी मत करो अभी तो हमें पता भी नहीं है कि हमारे पुलिस स्टेशन में गद्दार कौन है जिसने मंजू मैडम के मर्डर में साथ दिया है वैसे भी तुमने सबको होटल ताज में डिनर के लिए इन्वाइट किया है ना चलो पहले वहां चलकर डिनर करते हैं फालतू में सबकी पार्टी को खराब करना रात के नौ बज चुके थे तभी रमेश फ्रूट्स के सामने सड़क और तेजी से एक सफेद रंग की आकर खड़ी हो गई। सड़क पर एक साइड गड्ढा होने की वजह से गाड़ी का एक टायर गड्ढे में गया और फिर गड्ढे का कीचड़ उछलकर रोड पर फैल उठा गाड़ी के भीतर बैठा विक्रांत नैना की तरफ मुड़कर कहने लगा नैना मैं मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ आज तक मुझे इतना सम्मान किसी ने नहीं दिया पहले तुमने मुझे इतने बड़े होटल में ले जाकर खाना खिलाया और फिर अब तुम अपनी इतनी बड़ी सी गाड़ी में मुझे बैठाकर मेरे घर छोड़ने के लिए आई हो जबकि मैं खुद आज तक तुम्हारे घर नहीं गया विक्रांत, नैना को अच्छे से पता था की एक्टिंग कर रहा है। फिर उसने बात बदलते अच्छा जब तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठे थे तो उस वक्त वहाँ काफी लोग थे तुम कुछ कह नहीं पाए अब बताओ अगर कुछ नया दिमाग में आया हो तो विक्रांत भी तुरंत सीरियस हो गया उसने नैना की तरफ देखते हुए कहा हाँ खाना खाते वक्त एक बात मेरे दिमाग में आएगी अगर हमारे डिपार्टमेंट का कोई सीनियर ही गद्दार निकला तो फिर हम क्या करेंगे कैसे उसे पकड़ेंगे हम्म, हो सकता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं नैना ने विक्रांत की बातों से सहमति जताते हुए कहा भले ही नैना विक्रांत को पर्सनली बिल्कुल नहीं पसंद करती थी लेकिन उसके आईक्यू से हमेशा प्रभावित रहती थी इसलिए मैंने सोचा कि अगर हमें अपना इन्वेस्टिगेशन बिना किसी रुकावट के कंटिन्यू रखना है तो हमें कुछ स्पेशल तरीके से ये बात खोलनी होगी हम नॉर्मल रूल फॉलो करते हुए बात नहीं कर सकते। विक्रांत अब हमें उन्हें अचानक से सरप्राइज देकर पकड़ना है सरप्राइज देकर पकड़ना नैना थोड़ी कंफ्यूज हुई फिर अगले ही पल वो बोल पड़ी अच्छा मतलब कल तुम कोई सीन क्रिएट करने वाले वाह सही पकड़ा विक्रांत ने नैना को घूरते हुए कहा तभी तो मैं कहता हूं कि हम दोनों के बीच कुछ तो है कुछ तो है तभी हमारी सोच बिल्कुल मिलती है लेकिन तू तो मेरी बात मानती कहा मुझे तो लगता है कि हमें एक साथ बैठकर थोड़ी देर पर्सनल बात भी करनी चाहिए क्या कहते हो आदत से मजबूर विक्रांत कभी भी फ्लर्ट करने से बाज नहीं आ सकता उस वक्त गाड़ी में बैठे बैठे विक्रांत नैना के बदन को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था उसकी नजर नैना के होठो पर जाटेगी और फिर तुरंत ही उसे नैना को किया हुआ किस भी याद आ गया विक्रांत के इंटरनल हारमोन एक्टिव होना शुरू हो गए थे ये यकीन नहीं हो रहा था की नैना उसके साथ उसके घर में आने को इतनी आसानी से तैयार हो गई है एक पल में ही विक्रांत के मन में हजारों खयाल पल बैठे विक्रांत ख्यालों में ही खोया हुआ था की नैना की आवाज फिर से उसके कानों में गई आप ऐसे ट्रीट करोगे मेरे साथ मैं खुद ही गाड़ी का डोर ओपन करूं? नहीं नहीं नहीं मैं करता हूं ना इतना कहते हुए विक्रांत फटाफट अपनी सीट बेल्ट खोलकर गाड़ी से बाहर निकला और फिर गाड़ी के आगे की तरफ से घूमते हुए पहुँच गया जैसे ही उसने अपना हाथ नैना की साइड वाले डोर पर लगाया तुरंत ही नैना ने गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा दिया जिससे गाड़ी का पहिया रोड पर घसीटते हुए जोर की आवाज के साथ बढ़ गया इसके साथ ही पहिए के फिर से गड्ढे में जाने की वजह ऐसी विक्रांत के ऊपर कीचड़ा गिरा नैना ने गाड़ी की विंडो से अपना हाथ बाहर निकाल कर विक्रांत को अपनी मिडल फिंगर दिखा दी विक्रांत सन्न होकर खड़ा रह गया वो तब तक नैना की गाड़ी को देखता रहा जब तक कि धूल के गोबार में से गाड़ी गायब नहीं हो गई